अथर्वेदीय ब्रह्म सूत्र अथर्ववेदी मुंडकोप निषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के चतुर्थ मंत्र का विचार भाष्य सहित हो चुका है और पंचम मंत्र का विचार होना है क्या हुआ इसको पंचम मंत्र के अवतरण भाष्य में भगवान भाष्यकार ने ये बताया कि सम्यक ज्ञान के सहकारी साधनों के रूप में सत्यादि को बताया जा रहा है सम्यक ज्ञान है जिसे पहले ओंकार आलंबनक वाक्यार्थ भावना कहा गया योग कहा गया वेदांत की भाषा में मनन निधिध्यासन ये योग है सम्यक ज्ञान है और इसका फल है समूल अध्यास का निवर्तक ब्रह्मात्मा साक्षात्कार और साक्षात्कार का फल है समूल अध्यास की निवृत्ति तो समूल अध्यास की निवृत्ति रूप फल के संपादन में आवश्यकता नहीं होती साक्षात्कार को किसी भी सहयोगी की और यदि सत्यादि को श्रुति साधन के रूप में बता रही है तो मानना पड़ेगा कि साक्षात्कार का जो साधन है मनन निधि ध्यान उसके साधन के रूप सहयोगी के रूप में बता रही है श्रुति सत्यादि को इसलिए भाष्य में और मूल मंत्र में भी एक पद है सत्य ज्ञान तो ये सत्य ज्ञान मोक्ष का साधन भूत अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारक साक्षात्कार नहीं अपितु उसका भी साधन जो ज्ञान के अंतरंग साधन के रूप में श्रुति के द्वारा विहित है निधिध्यासन मनन ये सम्यक ज्ञान है और उसे अपना फल ब्रह्मात्म एक तो साक्षात्कार के संपादन में सत्यादि की आवश्यकता है और श्रुति उसी के सहयोगी साधन के रूप में ब्रह्मात्म एक तो साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष निवृत्ति द्वारा सम्य ज्ञान शब्दित निधिध्यासन के सहयोगी के रूप में बता रही हैं सत्यादि साधनों को इसे भगवान भाष्यकार ने पंचम मंत्र के अवतरण भाष्य में बताया अधुना सत्यादीनी भिक्षो सम्यक ज्ञान सहकारिणी साधना विधीयनते निवृत्ति प्रधानानि इस पंक्ति से यही बताया गया अब मूल मंत्र का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान कर ले हम लोग सत्य न लभ्य तपसा आत्मा सम्यक ज्ञान नम्हचर्येण अंत शरीर ज्योतिर्मयो हिशुभ्रो यं पश्यत क्षीणदोषा तो येष आत्मा तो येष ये नाम है प्रकृत अर्थ का परामर्शक है प्रकृत है निरूपाधिक आत्मतत्व जिसे अनशन अन्यो अभिचाकशीति इस पाद के द्वारा भोक्तृत्वादी विशेषताओं से रहित अभिचाकशिति पद के द्वारा बताया गया चेतन कहा जा रहा है जो स्वरूप भूत चैतन्य रूप ज्ञान से ही सबका साक्षी बना हुआ है सर्व साक्षी है और स्वयं भो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि विशेषताओं से रहित तो निर्विशेष है निर्विकार हैं तो अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति इस इन शब्दों से जो प्रकृत है इस प्रकरण में उपक्रम में वर्णित है उसका परामर्शक है ये शब्द तत्त्वमशी वाक्यांतरगत शोधित तदर्थ कहो अनशन अन्यो अभिचाकशीति इस वाक्यार्थ का कहो परामर्शक हैं ये सह ये सर्वनाम और वो जो आत्मा है यहां पर प्रस्तुत हैं दो आत्मा एक तयोर्य पिपलम स्वादु स्वाधुअत् से बताया गया अतृत्व रूप विशेषता वाला कर्तृत्वभोक्तृत्वादि विशेषता वाला सविशेष आत्मा वह तमर्थ है और निर्विशेष आत्मा वो है शोधित तदर्थ उसे बताया गया अनश्न अन्यो अभिचाकसीति से और जो कर्ता भोक्ता आत्मा है उसका कर्तृत्व भोक्तृत्वादि विशेषता से विशिष्ट स्वरूप श्रुति को विवक्षित नहीं है जिज्ञासु को बताना श्रुति नहीं चाहती कर्तृत्व भोक्तृत्वादि स्वरूप को क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्वादि स्वरूप तो लौकिक अनुभव से ही सिद्ध है निश्चित है और जो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से अगम्य स्वरूप है उसे बताना मात्र श्रुति का अभिप्राय है इसलिए उपक्रम में जो तयोर अन्य पिप्पलम स्वादुअत्ती इस पाद के द्वारा वर्णित कर्तृत्वभोक्तृत्वादि विशेषताओं से विशिष्ट स्वरूप है वह अपूर्वतया प्रतिपाद्यमान नहीं है श्रुति से केवल उसका तो अनुवाद कर रही है श्रुति जैसे भ्रांत पुरुष के भ्रांति से सिद्ध सर्प का अनुवाद अभ्रांत पुरुष करता है उसमें रज्जुत्व का विधान करने के लिए योयम यम सर्प सा रज्जु इत्यादि में ऐसे श्रुति तयोर्य पिप्पलम स्वादुअत्ति इससे अत्रित्वादि विशेषता वाले जीवात्मा का सविशेष आत्मा का अनुवाद करके बता रही हैं कि वस्तुतः यह कर्तृत्वभोक्तृत्वादि विशेषता वाला नहीं है अपितु अनशनन अन्यो अभिचाकशीति ऐसा है उसका अन्य यानी अपर स्वरूप और एक औपाधिक स्वरूप है वह अत्रि स्वरूप है निरुपाधिक स्वरूप है वह अनशनन है अनत्रि है उस अन जो श्रुति के द्वारा उपक्रम में अपूर्वतया वर्णित अर्थ है वो माना जाएगा विवक्षित अर्थ अभिप्रेत अर्थ और अर उस अभिप्रेत प्रकृत अर्थ का परामर्श करना सर्वनामों का स्वभाव होता है इसलिए एष आत्मा यहाँ पर एष यह सर्वनाम अपने स्वभाव के अनुसार क्या करेगा कि जो उपक्रम में अपूर्वतया श्रुति के द्वारा प्रस्तुत हैं निर्विशेष चेतन उसका परामर्शक हो जाएगा उस आत्मा का इसलिए एस आत्मा का अर्थ हो जाएगा जो निर्विशेष आत्म स्वरूप है प्रत्येक अभिन्न जो आत्म स्वरूप है सब की अंतरात्मार रूप जो स्वरूप है वह ऐसा आत्मा शब्द से ग्राह्य है और वह लभ्य है यानी अनुभवा आर्य है उसका अनुभव हो सकता है मैं के रूप में साक्षात्कार हो सकता है ये लभ्य शब्द का अर्थ है लभ्य का अर्थ है लाभ योग्य प्राप्तव्य और नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है उसका अनुभव तो ये तो ऐस आत्मा शब्द से ग्राह्य निर्विशेष स्वरूप सबकी प्रत्यकात्मा है तो जो मुमुक्षु हैं जिज्ञासु हैं उसकी भी तो प्रत्येक आत्मा है वास्तविक स्वरूप है इसलिए उसे प्राप्तव्य ही है प्राप्त ही है नित्य प्राप्त है वो और नित्य प्राप्त को भी लभ्य यानी प्राप्तव्य बता रही है यदि श्रुति तो उसकी नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है उसकी अनुभूति साक्षात्कार तो एश आत्मा लभ्य का अर्थ निकलेगा यह आत्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप है वह अनुभव अर्ह है अनुभव योग्य है तो उसका अनुभव किससे होगा अनुभव अर्ह है तो अनुभव किया जा सकता है यदि तो किससे किया जाएगा तो उसका मुख्य साधन तो है सम्यक ज्ञाने न आत्मलाभ का मुख्य साधन है सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान है योग और योग है ओंकार आलम्बनक तत्वशी वाक्यार्थ की भावना उसे ही आप वेदांत की भाषा में कहोगे निधि उसे यहाँ पर सम्यक ज्ञान शब्द से श्रुति कह रही है तो निधि से वह लभ्य है आत्मा ये आत्मा सम्यक ज्ञाने लभ्य ऐसा लगाइए यह प्रकृत आत्मवस्तु मैं के रूप में अनुभव करने योग्य है और उसके अनुभव का साधन है साक्षात्कार का साधन है सम्यक ज्ञान नहीं मैं के रूप में अनुभव में आ रहा है तो उसका अहंग्रह चिंतन करें मय के रूप में जो चित्त में वृत्ति बन रही है अहम वृत्ति उसे स्वाभाविक जो उसका विषय है शरीर त्रय कहो या पंचकोश कहो वहाँ से प्रयत्नपूर्वक हटा करके जो अनशनन अन्यो अभिचाकशीति वाक्यार्थ हैं उसी को आलम्बन बनाने के लिए बार बार उसके अभिमुख करें अंतरात्मा के अभिमुख कर लें और अनात्मा शरीरादि में से शरीरादि का जो के प्रति जो उसका गमन है स्वाभाविक अहम का विपरीत संस्कार उसे ले जाते हैं उधर अभ्यास ऐसा ही अनादि संसार में असंख्य जन्म से हैं इसलिए वहाँ से हटाना और प्रत्येक आत्माभिमुख बनाना प्रत्येक आत्मालंबनक उसे बनाना और यही बार बार करते रहना ये सम्यक ज्ञान कहलाएगा और इस सम्यक ज्ञान से जब विपरीत भावना यानी अशुभ संस्कार पूर्ण रूप से शिथिल पड़ जाते हैं कारक रूप में नहीं रहते हैं। हमारी अहम वृत्ति को अपने विषय अनात्मा पंचकोषों को आलमन बनाने के लिए बलात्च करके उनके प्रति नहीं ले जाते अनात्मा के प्रति अपितु आत्मा विमुख ही बनाए रखते हैं विपरीत दिशा में ले जाने में समर्थ नहीं होते तो माना जाता है वो शिथिल पड़ गए विपरीत संस्कार तो ये सम्यक ज्ञान विपरीत संस्कारों को शिथिल करा करके तत्वमसी वाक्य का महान सहायक बन जाता है और तत्वमसी इस वाक्य ये प्रमाण है ना इस प्रमाण से अहम् ब्रह्मास्मि यह ला आत्मलाभ होता है अहम् ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार आत्मलाभ कहलाएगा और अहम ब्रह्मास्मीकारक साक्षात्कार रूप आत्मलाभ का मुख्य साधन है ये सम्यक ज्ञान अनुष्टे साधनों में ये तत्वमसी रूप और वाक्य रूप शब्द प्रमाण का मुख्य सहयोगी है ये निधि ध्यास जिसका पूर्ण हुआ है उसी के चित्त में तत्वमसी महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार करा सकता है अन्य के नहीं इसलिए इसे कहा जाएगा सम्यक ज्ञान को मुख्य साधन और उसके सहयोगी के रूप में और तीन साधन इस मंत्र के द्वारा बताए जा रहे हैं निधि ध्यासन के सहयोगी के रूप में सम्यक ज्ञान के सहयोगी के रूप में अकेला सम्यक ज्ञान भी आत्मलाभ नहीं करा सकता अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार नहीं करा सकता इसलिए तो उसके सहयोगी हैं और साक्षात्कार की उत्पत्ति में साक्षात या परम्परा या अनेकों साधनों की व्याजी आवश्यकता बता रहे हैं साधन अध्याय में सर्वापेक्षा से श्रुते ऐसा एक सूत्र आता है ब्रह्म सूत्र में और उससे बताते हैं कि आत्मलाभ में यानि अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार की उत्पत्ति में सर्वापेक्षा इसमें सर्व शब्द का अर्थ हैं सभी साधन वे सब साधन कौन कौन तो कर्मयोग से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत के सब साधन इनकी अपेक्षा है आत्मलाभ की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो दोष हैं उनके निवृत्ति द्वारा ये सब कर्म से लेकर के निधिशन पर्यंत के अनुष्ट साधन उपयोग में आते हैं अलग अलग अलग अलग जो प्रतिबंध हैं उन प्रतिबंधों को हटा करके आत्मलाभ को अप्रतिबद्ध बनाते हैं और जब सार आत्मलाभ की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोष साधनों से निवृत्त होते हैं तो तत्वमसी वाक्य निर्दोष चित्त में अहम ब्रह्मास्मी ऐसा साक्षात्कार कराता है यह साक्षात्कार है आत्मलाभ इसके लिए चित्त का निर्दोष होना जरूरी है और चित्त को निर्दोष करने वाले साधन एक दो नहीं अनेकों हैं। उन सब साधनों की अपेक्षा चित्त को निर्दोष करके चित्त शुद्धि द्वारा साक्षात्कार में है आत्मलाभ में अपेक्षा है इनकी ऐसा सर्वापेक्षा यह सूत्र बता रहा है। कहा है आपको कैसे ज्ञात हुआ कि ब्रह्म साक्षात्कार में यानी ब्रह्म साक्षात्कार की उत्पत्ति में तत्त प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा कर्मादि समस्त साधनों की अपेक्षा है ये आपने किस प्रमाण से जाना यह साध्य साधन भाव इनका तो कहा श्रुते यदिश्रुते यज्ञादिश्रुति हैं विविधि सन्ती यज्ञे न दान तपसा अनासकेन ये बृहदारण्यक श्रुति का वाक्य है इसे कहा जाता है यज्ञादिश्रुति यानी यज्ञादि को आत्मज्ञान के साधन के रूप में बताने वाली श्रुति वो है यज्ञादि श्रुति तो उसमें यज्ञ दान अविनाशी तप और उससे उनसे उपलक्षित सब साधन इन साधनों के माध्यम से साधन सामग्री से विवेदिशंती यानी वेदितुम इच्छन्ति अर्थात जानते हैं आत्मजिज्ञासु उनका जो अपेक्षित है आत्मज्ञान आत्म, आत्म साक्षात्कार उसे प्राप्त कर लेते हैं इन साधनों से ये साधन आत्म साक्षात्कार कैसे कराएंगे तो इन साधनों के अनुष्ठान से चित्तगत मलादि दोष निवृत्ति द्वारा चित्त को शुद्ध कर देते हैं मलादि दोषों को निवृत्त करके किसी पदार्थ को आपने शुद्ध कर दिया का अर्थ है उसमें जो दोष था वो दोष हटा दिया तो माना जाएगा कि आपने उस पदार्थ को शुद्ध कर दिया ऐसे चित्तगत मलादी दोषों को ये साधन हटा देता है चित्त ब्रह्मज्ञान धारण योग्य बन जाता है उसी में तत्वसी वाक्य अहम ब्रह्मास्मी साक्षात्कार उत्पन्न कर सकता है इसलिए साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रधान साधन तो सम्यक ज्ञान और उसके सहयोगी और तीन साधन यहां पर बताए जा रहे हैं पहला साधन है सत्य तो इसलिए कहते हैं सत्य नत्य शब्द से भी लेना अकेला सत्य रूप जो साधन है सत्य है जो प्रामाणिक भाषण सत्य वन यहां सत्य शब्द से लेना अरोविकसा सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात प्रियम अपी सत्यम अपी अप्रियम जो बोलना तो सत्य है लेकिन वह सामने वाले को प्रिय लगे ऐसा सत्य बोलना है सत्य हो लेकिन अप्रिय हो तो उसे न बोलें। ये जो शास्त्र समझा रहा है वो इस प्रकार का बोलना ये आत्मलाभ प्राप्त नहीं कर सकता लेकिन ऐसा बोलने वाला जो है बोलना तो एक प्रकार से क्रिया है वह तो अद्रभ्य है कर्म है उसे क्या आत्मलाभ प्राप्त करना है आत्मलाभ यानी तत्व साक्षात्कार तो प्राप्त करना है आत्मजिज्ञासु को आत्मजिज्ञासु तो हैं पुरुष यानी मनुष्य वो मनुष्य कहने से पुरुष कहने से दोनों आ जाता है यानी स्त्री भी और मनुष्य पुरुष भी वो हैं आत्मजिज्ञासु और आत्मजिज्ञासु के अंदर जो सत्यवदन है प्रिय सत्यवदन अप्रिय वर्जित प्रिय सत्यवदनवान जो जिज्ञासु हैं उसे यहाँ पर लक्षणा से सत्य शब्द से लेना यानी धर्म का वाचक सत्य शब्द धर्म के आश्रय का धर्मी का परामर्शक है धर्मी को बता रहा है धर्मी कहते हैं आश्रय को तो सत्य अप्रिय वर्जित प्रिय विशेष तो विशिष्ट सत्य सत्यवदन वान जो पुरुष हैं जिज्ञासु हैं उसे कहा जाएगा धर्मी और उसका धर्म होगा अप्रिय वर्जित प्रिय तो विशिष्ट सत्य सत्यवदन और इस धर्म वाला जो है वह उसके द्वारा उस पुरुष के द्वारा एष आत्मा लभ्य ऐसा लगाना वह आत्मजिज्ञासु आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कर सकता है जो अप्रिय वर्जित प्रियव विशिष्ट सत्यवान है वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है का मतलब आत्मसा आत्मलाभ के प्रति ये साधन है तो सम्यक ज्ञान से भी आत्मलाभ हो रहा है सत्य से भी आत्मलाभ हो रहा है तो क्या ये स्वतंत्र आत्मलाभ के साधन हैं सत्य सम्यक ज्ञान तप ब्रह्मचर्य जो बताए जा रहे हैं यहाँ चार साधन ये, जैसे एक स्थान पर पहुँचने के लिए अलग अलग दिशाओं से उस स्थान पर आने वालों के लिए अलग अलग जो मार्ग हैं वे स्वतंत्र ही मार्ग हैं उस स्थान पर पहुँचाने वाले ऐसे क्या ये चारों अलग अलग साधन स्वतंत्र रूप से आत्मलाभ कराते हैं या सम्मिलित इन साधनों से आत्मलाभ यानी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है तो स्वतंत्र नहीं खाली एक एक साधन मात्र से नहीं ये सब साधन इन में से एक प्रधान है और तीन सहयोगी है आत्म साक्षात्कार का प्रधान साधन है सम्यक ज्ञान और बाकी जो तीन है सत्य ब्रह्म तप ब्रह्मचर्य ये तीनों हैं सम्यक ज्ञान के सहयोगी बनकर के आत्मलाभ के साधन इसलिए ये कहते हैं कि सत्य न एष आत्मा लभ्य और तपसा एष आत्मा लभ्य और तप है शम दम यानी शम है मनोनिग्रह और दम है बाह्य इंद्रिय निग्रह इंद्रिय और मन का निग्रह इसे माना जाता है परम तप और ये जिस सम्यक ज्ञान को साधन आत्मलाभ के साधन के रूप में अपनाए हुए आत्मजिज्ञासु के पास तब भी हो यानी इंद्रिया भी उसकी संयमित हो और उसका मन भी शांत हो निग्रहित हो मनोनिग्रह तथा इंद्रिय निग्रहवान जो सम्यक ज्ञान को अपनाया हुआ साधक वह आत्मलाभ प्राप्त करता है। सत्य तो चाहिए ही और आगे हैं ब्रह्मचर्य ऐसात्मा लभ्य तो ब्रह्मचर्य से आत्मलाभ की प्राप्ति होती है ब्रह्मचर्य के बाद में है एक पद नित्यम इसका अन्वय केवल समीपवर्ती ब्रह्मचर्य के साथ ही नहीं अभी तो चारों साधनों के साथ तो नित्यम ब्रह्मचर्य नित्यम तपसा और नित्यम सत्यन नित्यम सम्यक तो नित्य जो सत्यवदन है नित्य जो मनोनिग्रह तथा इंद्रिय निग्रह हैं ये नहीं कि रसगुल्ले थाली में आने के पहले तक वाघ इंद्रिय का रसन इंद्रिय का तो संयम है और बाद में जब उस समय फिर रसन इंद्रिय को स्वतंत्र छोड़ दिया तो अनित्य इंद्रिय निग्रह हो जाएगा तब माना जाएगा वो तप है इंद्रिय तथा मन का विषय उन्हें प्राप्त होने से पहले तक तप और विषय प्राप्त होते ही फिर इंद्रिय का असंयम या नित्य तप माना जाएगा ऐसा तप नहीं तो प्रत्येक के साथ नित्यम सत्यन नित्यम तपसा नित्यम ब्रह्मचर्य ये तीनों सहयोगी साधन है और ये नित्य जिसके पास है और फिर वह नित्य आत्मानुसंधान कर रहा है, योग कर रहा है, ओंकार आलम्बनक तत्वशी वाक्यार्थ की भावना कर रहा है। मैं भोक्तृत्वादि विशेषता वाला नहीं अपितु अनशन अन्यो अभिचाकशीति से बताया गया निर्विशेष प्रज्ञान घन हूं ये निरंतर साधना आसुपते राम कालम नए वेदांत चिंतया के अनुसार उससे आत्मलाभ होता है आत्म साक्षात्कार होता है ये पूर्वाध के द्वारा बताया गया जिस आत्मा का लाभ प्राप्त करना है उस आत्मा का स्वरूप यद्यपि पहले भी कई बार बताया द्वितीय मुंडक से अभी तृतीय मुंडक मुंडक के चतुर्थ मंत्र तक कई बार बताया गया न दिव्यो पुरुष इत्यादि से फिर से श्रुति शब्दांतर से बार बार बताती है तो तृतीय पाद में बताया जा रहा है जिस आत्मा का लाभ नित्य सत्य नित्य तप नित्य ब्रह्मचर्य सहकृत नित्य सम्यक ज्ञान से होता है वह आत्म स्वरूप ऐसा है कैसा तो अंत शरीर ज्योतिर्मयो ही सुभ्रो वह शरीरे अंत अंत अंदर अभ्यंतर, शरीर के अंदर है शरीर को पहले एक वृक्ष के तरह वृक्ष बताया और उस वृक्ष में जो एक कोटर है गुहा के तरह गुहा वो है बुद्धि का गोलक हृदय और उस हृदय में प्रत्यत्मा के रूप में अवस्थित है यह ब्रह्म। इसलिए शरीरे अंतर शरीर के अंदर है तो शरीर के अंदर कैसा है शरीर के अंदर तो रक्त भी है शरीर के अंदर तो मांस भी है प्राण भी है मन भी है बुद्धि भी है तो शरीरे अंत कहने से वह कहीं रक्त रक्तमानसादि को ही न समझ लें या प्राणादि को ही न समझ लें जिज्ञासु इसलिए श्रुति कहती है कि ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय का अर्थ है प्रज्ञान रूप है प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है चेतन है स्वयं ज्योति है स्वयं प्रकाश है तो शरीरे अंतर ज्योतिर्मय मेट प्रत्यय है प्राचुर्य अर्थ में ज्योति का कार्य चेतन के कार्य के रूप में नहीं अभी तु तो ज्योति प्रचुर ज्योति प्रचुर का अर्थ है ज्योति ही ज्योति है ज्योति का मतलब चेतन जड़ता उसमें है ही नहीं तो ऐसा जो प्रज्ञान घन है शरीर के अंदर और वह उसमें स्वतः अशुद्धि का तो कोई प्रसंग ही नहीं है और परतः अशुद्धि भी तब आ जाए जब किसी अशुद्ध अन्य वस्तु को वह छू लें संबंध कर लें तो अशुद्ध बन जाए लेकिन वो ऐसा है कि असंग है वो चाहने पर भी छू नहीं सकता किसी को उसका स्वभाव ही है असंगता इसलिए परतह अशुद्धि भी उसमें नहीं है किसी के साथ उसका संश्लेष न होने से संसर्ग न होने से और स्वतः अशुद्धि उसमें नहीं है इसलिए वह शुभ्र है नित्य शब्द को इधर भी लगा देना नित्यम शुभ्रम शुभ्र वह हमेशा शुद्ध ही है इसलिए उसे कहा जाता है नित्य शुद्ध बुद्ध इसलिए नित्य जो शुद्ध बुद्ध है वह मुक्त ही होता है इसलिए नित्य मुक्त है नित्य शुद्ध का मतलब उसमें स्वतः अशुद्धि है नहीं और असंग होने से परतः अशुद्धि कभी आती नहीं क्या हाँ बुद्धि से होगा हृदयस्थ बुद्धि से आम अहम में ये चरम वृत्ति होगी वही आत्मलाभ है वही अनुभूति है तो शरीरे अंतर ज्योति इसे बताया नित्य बुद्ध है वो ज्योतिर्मय शब्द से और शुभ्र शब्द से बताया जा रहा है कि नित्य शुद्ध है और शरीर शब्द से क्षेत्र मात्र को लेना है अव्यक्त से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत का ये सारा जो क्षेत्र हैं उससे है उससे विविक्त है इसलिए नित्यमुक्त भी हैं शरीरे अंत है ना? तो शरीर अंत यानी क्षेत्र मात्र के अभ्यंतर उसके अधिष्ठान के रूप में है उसे सत्ता स्पूर्ति देने वाले के रूप में है उसके साक्षी के रूप में है तो दृश्य से दृष्ट अलग हुआ करता तो दृश्य जो शरीर शब्दित क्षेत्रमात्र है उस क्षेत्रमात्र से अंत हैं उसका साक्षी इसलिए उससे विविक्त हैं तो शरीरे अंत कह करके एक प्रकार से नित्य मुक्तता बताई ज्योतिर्मय कह करके नित्य बुद्धता बताई और शुभ्र शब्द से नित्य शुद्धता बताई वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है ये अंत शरीर ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो शब्द से बताया गया तो ऐसा जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा है इसका लाभ यानि अनुभव साक्षात्कार किसे हो सकता है तो कहते हैं यत जो यति है यत्नशील है यति है यतन करने वाला यतन है प्रयत्न तो प्रयत्न करने वाले वो प्रयत्न क्या है सत्यादि सहकृत सम्यक ज्ञान का निरंतर अनुष्ठान रूप प्रयत्न जो करता है उसे कहा जा रहा है यति और ये करते करते यत्न करते करते इनका अनुष्ठान वो यत्न है ये अनुष्ठान करते करते करते इनके द्वारा निवर्तिय जो दोष हैं वो सारे दोष निवृत्त हो गए हैं जिनके उन्हें कहा जाएगा क्षीण दोषा क्षीण यानि नष्ट समाप्त हो गए हैं दोष आत्मलाभ के प्रतिबंधक जो दोष हैं वह क्षीण हो गए समाप्त हो गए नष्ट हो गए हैं जिन यतियों के यत्न करते करते यति हैं साधक और वो साधना कर रहे हैं और साधना पूरी हुई इसका ज्ञापक है कि जिसके लिए साधना कर रहे थे अनुष्ठे अनुष्ठान रूप जो साधन है अनु वो किसके लिए है दोषों को क्षीण करने के लिए समाप्त करने के लिए और वो प्रतिबंधक दोष जिनके समाप्त हो गए हैं नित्य सत्यादि सहकृत सम्यक ज्ञान के अनुष्ठान से क्षीण हो गए हैं प्रतिबंधक दोष जिन यतियों के वे हैं क्षीण दोषायतय का अर्थ होगा अब जिनके पास कोई भी प्रतिबंधक दोष नहीं रहा और भावी प्रतिबंध रूप प्रारब्ध भी वामदेव जी के तरह जिनके यहां जिनके पास नहीं है एक जन्म का ही प्रारब्ध बना हुआ है इसी शरीर से भोग करके समाप्त होने वाला मात्र प्रारब्ध जिनके पास है शरीरांतर भोग्य प्रारब्ध नहीं है तो भावी प्रतिबंध भी नहीं है और वर्तमान प्रतिबंध जो दोस्त हैं वे सब नित्य सत्यादि साधन सहकृत सम्यक ज्ञान के अनुष्ठान से समाप्त कर दिए हैं जिन्होंने वे हैं क्षीण दोषायतय और वे पश्य यम पश्यती यम ये सर्वनाम है ना तो तृतीय पाद में चर्चित जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा है उसका परामर्शक है यम ये सर्वनाम यम आत्मान तो जो नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा है उसे क्षीण दोष यति पश्य साक्षात्वंती आत्मना मैं के रूप में उसका साक्षात्कार कर लेते हैं अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार का उदय उन क्षीण यतियों के चित्त में होता है यह आत्मलाभ है वो साक्षात्कार ये स्वयं ही अंत शरीर इत्यादि शब्दों से बताया गया नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा अपने आप को उस चित्त में अभिव्यक्त कर देता है तेष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम ये अन्य श्रुति कहती है ना कि तस्य शब्द से लेना क्षीण दोष यति समाप्त हो गए सारे प्रतिबंधक दोष जिनके ऐसे यति के चित्त में एस आत्मा स्वाम तनुम स् तनुम का अर्थ है स्वरूपम स्वाम का अर्थ है अपना निरुपाधिक जो स्वरूप जो स्वस्वरूप है औपाधिक स्वरूप नहीं वो है स्वाम तनुम और उस स्वाम तनुम तनुते का मतलब अभिव्यक्त कर देता है विवृणुते वह मैं के रूप में अभिव्यक्त होता है इसी श्रुति के अर्थ का अनुवाद करते हुए गीता में भगवान ने कहा कि तनुकंपाथ अहम अज्ञानजम तम नाशा आत्म ज्ञानदीपे न भाष होता भास्वान ज्ञानदीप हैं यही आत्म साक्षात्कार अहम ब्रह्माष्टमी वृत्ति उसमें भगवान आत्मभावस्थ हो जाते हैं आत्मभावस्थ होना है मैं के रूप में अहम ब्रह्माष्टमीय वृत्ति में अभिव्यक्त होना शोधित तो तदर्थ का मैं के रूप में उत्तम अधिकारी के चित्त में अभिव्यक्त हो जाना इसलिए प्रमा को प्रमाण तथा प्रमेय के अधीन कहा जाता है ना वो साधक के प्रयत्न से प्रमा नहीं होती यथार्थ अनुभूति नहीं होती वो यथार्थ अनुभूति के प्रतिबंधक दोष साधक के प्रयत्न से निवृत्त होते हैं और फिर तत्वमशादि प्रमाण से उत्पन्न हुई वृत्ति में स्वयं प्रमेय जो तत्वमशी वाक्यार्थ है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म वह अभिव्यक्त होता है उसका उसका अभिव्यक्त होना है आत्मभावस्थ होना और जब वो आत्मभावस्थ होता है अहम ब्रह्माष्टमी वृत्ति में अभिव्यक्त होता है तो जो अज्ञानज तम है उसको नाशयामी कहते हैं नष्ट कर देते हैं ये अज्ञानज तम है अध्यास अहम अध्यास मम अध्यास और उसका समुल नाश कर देते हैं अज्ञान सहित अनादि अनिर्वचनीय अविद्या के साथ अहम अध्यास वम अध्यास को निवृत्त कर देता है और फिर इस वृत्ति की भी साक्षात्कार की भी आवश्यकता नहीं है वह वृत्ति चली जाती है लेकिन एक सामर्थ्य प्रदान करके अविनाशी सामर्थ्य दुबारा फिर एक बार बाधित बाधित हुआ अध्यास कभी भी उसे सत्य प्रतीत नहीं होगा जिस बल से सामर्थ्य से एक बार बाधित हुआ अध्यास फिर हमेशा हमेशा के लिए बाधित ही रहता है बाधित करने वाली वृत्ति के न रहने पर भी हमेशा के लिए बाधित हो जाता है जिस सामर्थ्य के कारण ऐसा अविनाशी सामर्थ्य यह ज्ञान प्रदान करके उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी होगा लेकिन नष्ट होने से पहले इतना बलवान बना देता है ज्ञानी को कि उसके जीवन में कभी भी संसार द्वैत सत्य प्रतीत नहीं होगा हमेशा के लिए बाधित ही रहेगा ऐसा सामर्थ्य प्रदान करके जाएगा इसलिए कहा कि क्षीण दोषायतय यम आत्म पश्यती यानी साक्षात्कुंती मय के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं जिस नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा का वह आत्मा ये आत्मा शब्द से ग्राह्य है और उसका लाभ सत्यादि साधन सहकृत सम्यक ज्ञान से होता है लाभ है साक्षात्कार सत्यादि ज्ञान क्षीण दोष बनाते हैं सत्यादि सहकृत सम्यक ज्ञान क्षीण दोष बनाएगा और तत्व तत्वमसी वाक्य तथा प्रमेय तत्त्वमशी वाक्य का प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म इन दोनों से आत्मलाभ होगा अहम ब्रह्मास्मी ये प्रमा लेकिन होगी कि इसको क्षीण दोष यति को ही ये प्रमा होगी अनुभूति होगी इस प्रकार ये जो मूल मंत्र हैं इसका विचार संपन्न होता है भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं